शिकारी और उसका कुत्ता लेखक दूर ब्रैंड के एक गांव के खलियान में कुत्ता रहता था एक दिन उस कुत्ते के तीन बच्चे हुए कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस खलियान में आया उसने उनमें से एक पिल्ला खरीद लिया वो उसे एक शिकारी कुत्ता बनाना चाहता था जब पिल्ला थोड़ा बड़ा हुआ तब शिकारी ने उसे कुछ करतब सिखाया शिकारी एक लकड़ी को दूर फेंकता और फिर वो कुत्ते से उसे वापिस लाने को धीरे धीरे कुत्ता कई ट्रिक्स सीख गया अब वो कच्चे अंडों को बिना तोड़े अपने मुंह में ले जा सकता था जल्द ही तुम मेरे साथ शिकार करने को तैयार हो जाओगे शिकारी ने कुत्ते से कहा एक दिन सुबह तड़के दोनों शिकार पर निकले जल्द ही, ही वो एक ताल के पास पहुंचे वहां पर बहुत ऊंची ऊंची घास उगी थी अचानक एक जंगली बत्तख हवा में उड़ी शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधकर गोली चलाई कुछ देर बाद बत्तख जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी कुत्ता बत्तक को लाने के लिए दौड़ा हुआ गया बत्तख की चोट और तकलीफ देखकर उसे निसहाय पाकर कुत्ते को बहुत दुख हुआ उसने बड़ी सावधानी से बत्तक को अपने मुंह में उठाया और फिर वो उसे एक छोटे से टापू पर ले गया कुत्ते ने बत्तख के जख्म को चाटा मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा उसने बत्तख से कहा फिर कुत्ते ने शिकारी पर एक चाल चली मुझे लकड़ी वापस लाने की ट्रेनिंग दी गई थी कुत्ते ने खुद से कहा इसलिए मैं अपने मालिक के लिए मुंह में एक लकड़ी वापस लेकर जाऊंगा इसलिए उसने बत्तख को वहीं छोड़ दिया अपने मुंह में एक लकड़ी दबाए शिकारी के पास पहुंचा इस तरह वो रोजाना शिकार करते हर बार जब शिकारी किसी बत्तख को गोली मारता तो कुत्ता दौड़कर उसे लेने जाता हर बार जब कुत्ते को कोई जख्मी बत्तख मिलती तो उसे उस टॉपी पर तो उसे टापू पर छोड़कर अपने मुंह में एक लकड़ी दबाए वापस लौटता हर रात कुत्ता अपने मालिक की डबल रोटी चुराता था उस डबल रोटी को टापू पर ले जाकर जख्मी बत्तकों को खिलाता था एक रात शिकारी ने कुत्ते को डबल रोटी ले जाते हुए देखा उसने कुत्ते का पीछा किया और उसे टापू पर ऊंची घास के पीछे जाते हुए देखा शिकारी ने ऊंची घास में से झाक कर देखा उसने कुत्ते और जख्मी बत्तखों को डबल रोटी खिलाते हुए, कुत्ते को जख्मी बत्तखों को डबल रोटी खिलाते हुए देखा यह देखकर शिकारी को अपने ऊपर बहुत शर्माई अगले दिन सुबह शिकारी उस टापू पर एक बड़ा पिजरा लेकर गया उसने बड़े प्यार से उन जख्मी बत्तखों को पिजड़े में रखा फिर उन्हें अपने घर ले गया उसने बत्तखों के जख्मों को धोया और साफ किया फिर उसने बड़ी लगन से उनकी मलहम अब जब बत्तखें दोबारा ठीक हुई फिर शिकारी उन्हें उसी स्थान पर ले गया जहां उसने उन्हें, उन्हें गोली मारी थी एक एक करके उसने सभी बत्तखों को रिहा किया और वे उगते सूरज के आसमान में उड़ गईं। वैसे उस कुत्ते को शिकार करने के लिए ट्रेन किया गया था पर कुत्ता जल्दी समझ गया कि वो काम उस जैसे सहृदय कुत्ते के लिए नहीं था